मैं तो अब अदृश्य ट्रैकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त विक्रांत के दिमाग में जितने बुरे ख्याल आ रहे थे वो सब यही साबित हो सकते थे अच्छू की ये पता लग चुका था कि मुख्तार खान यहाँ से फरार हो चुका है वो ट्रक लेकर कहीं दूर निकल चुका है ऐसे में अब विक्रांत उसे ट्रैक करने के लिए अपने अदृश्य ट्रैकर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था भला इसे अरेस्ट कैसे किया जाए अभी विक्रांत मुख्तार खान को अरेस्ट करने के लिए प्लान बना ही रहा था तभी अचानक से इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत को बताया सर मैंने यहाँ के लोकल ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और उनके पास ट्रक का नंबर भी भेज दिया है अब अगर मुख्तार खान ने गाड़ी नहीं बदली होगी और वो इसी ट्रक से भाग रहा होगा तो फिर फिर तो वो बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा लेकिन अगर उसने गाड़ी चेंज कर दी होगी तो फिर उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा इंस्पेक्टर पांडे की टीम वाकई में बहुत एक्टिव थी उन लोगों ने शाहजहांपुर की लोकल पुलिस से कोर्डिनेट करके बहुत जल्द मुख्तार खान के बारे में पता लगा लिया था अभी इंस्पेक्टर पांडे विक्रांत से बात कर ही रहे थे मुख्तार खान का ट्रक मिल गया है की मुख्तार खान व्हाइट कलर की मिनी टाटा ट्रक से हाईवे की तरफ भागा गया है वो शाहजहांपुर हाईवे से साउथ की डायरेक्शन में निकला है उसके ट्रक पर एनजीओ भी लिखा हुआ है फिर उस पुलिस वाले ने वॉकी टॉकी पर बताया की सर वो सुबह चार बजकर सैतालीस मिनट पर लखनऊ शाहजहांपुर हाईवे के टोल प्लाजा से पार हुआ है क्या इंस्पेक्टर पांडे ने चौंकते हुए कहातालीस मिनट पर वो टोल प्लाजा को पार कर गया तब हमें जल्दी निकलना चाहिए अब तक तो वो ना जाने कहा पहुंच रहा होगा उसने साउथ डायरेक्शन बताया ना विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे से लोकेशन क्लियर करते हुए कहा पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुख्तार खान इस वक्त लखनऊ की तरफ भाग रहा था ऐसे में विक्रांत को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्तार खान लखनऊ क्या करने जा रहा है अभी तो उसे यह भी नहीं पता होगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और अगर एक बार के लिए यह मान भी लेते हैं कि मुख्तार खान को पता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो भी वो लखनऊ की तरफ क्यों जा रहा है पीछा करो उसका जल्दी जाओ और लखनऊ पुलिस से भी कॉन्टेक्ट करके उसे ट्रैक करो इंस्पेक्टर पांडे ने वॉकी टॉकी से ही ऑर्डर दिया और फिर खुद भी भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े हालांकि ताकि यहाँ रहकर ये लोग एविडेंस कलेक्ट कर सके पांडे जी मैं अपनी टीम के साथ चल रहा हूँ हम लोग वो से कनेक्टेड रहेंगे विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा वो उनके साथ नहीं गया बल्कि अपनी एक अलग कार में स्पेशल टीम के साथ जाने के लिए निकल पड़ा स्पेशल टीम की गाड़ी में घुसकर उसने हर्ष को पैसेंजर सीट पर धकेल दिया और खुद गाड़ी की स्टेयरिंग संभालते हुए इसके एक्सीटर पर अपना पूरा जोर दे डाला हालांकि सुबह हो चुकी थी लेकिन फिर भी अभी से सड़क पर सन्नाटा ही पसरा हुआ था रोड पर कुछ लोग ही नजर आ रहे थे जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे ऐसे में रोड खाली पाकर विक्रांत ने गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाना शुरू कर दिया उसकी गाड़ी सड़क पर इतनी स्पीड से भाग रही थी जैसे मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो हर्ष के साथ ही गाड़ी में रोही और अनुष्का भी बैठी हुई थी भले ही ये पुलिस कार थोड़ी पुरानी थी लेकिन विक्रांत ने इस कार को भी स्पोर्ट्स कार में तब्दील कर दिया था। उसने गाड़ी फुल कर रखा था और हवा में बात करता हुआ तेजी से लखनऊ की तरफ बढ़ा चला जा रहा था सर आराम से आराम से हर्ष ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपना हाथ जमाते हुए खुद को स्थिर रखते हुए कहा शायद आज तक वो कभी भी इतनी फास्ट स्पीड में किसी भी गाड़ी पर नहीं बैठा था उधर पीछे की सीट पर बैठी रूही और अनुष्का के चेहरे पर भी बारह बजे हुए थे वो दोनों भी विक्रांत के अंदर का कार रेसर देख कर बहुत डरी हुई नजर आ रही थी हर्ष बार बार चिल्लाकर विक्रांत को गाड़ी की स्पीड धीरे करने के लिए, के लिए कह रहा था लेकिन विक्रांत के कानों में मानो कोई बात ही नहीं पहुंच रही थी वो सामने रोड पर कंसनट्रेट करते हुए फुल स्पीड में गाड़ी भगाया जा रहा था हेलो हेलो अचानक से वॉकी टॉकी पर अपडेट सुनाई पड़ी मुख्तार खान की गाड़ी दस मिनट में लखनऊ बॉर्डर पर पहुंच जाएगी लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है वहाँ की सारी रोड ब्लॉक कर दी गई है मुख्तार खान को बॉर्डर पर ही अरेस्ट कर लिया जाएगा यह अपडेट सुनकर विक्रांत ने अपनी गाड़ी को और स्पीड से भगाना शुरू कर दिया यहां तक कि उसने प्रोपेलर टूल को भी एक्टिवेट कर दिया इस टूल के एक्टिवेट होते ही विक्रांत की कार मानो रॉकेट बन गई हो ऊपर से विक्रांत में एक साथ दो प्रोपेलर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया अब तो उसकी गाड़ी का पहिया जमीन से उठकर चलने लगा उसकी गाड़ी मानव हवा में तैर रही थी अब तो हर्ष की हालत और ज्यादा खराब होगी वो इतना ज्यादा डर गया था कि खिड़की की तरफ से बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था पीछे सीट पर बैठी अनुष्का रुई के भी होश उड़ गए थे उन दोनों की सांस अटकी हुई थी ऐसा लग रहा था मानो वो लोग किसी गाड़ी में नहीं बल्कि रोलर कोस्टर में बैठे हुए हों हु। हालांकि विक्रांत को अब इतनी स्पीड में गाड़ी भगाने की कोई जरूरत नहीं थी चूंकि अब लखनऊ पुलिस भी अलर्ट मोड में आ चुकी थी और जैसे ही मुख्तार खान की गाड़ी लखनऊ बॉर्डर पर पहुंचेगी उसे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा लेकिन फिर भी विक्रांत को इसमें कुछ सस्पीशियस लग रहा था अंदर ही अंदर उसके मन से आवाज आ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है इसलिए वो जल्द से जल्द मुख्तार खान को अरेस्ट कर लेना चाहता था विक्रांत सबसे पहले मुख्तार खान को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था विक्रांत बड़े ध्यान से रोड की तरफ देखता हुआ लखनऊ की तरफ बढ़ा चला जा रहा था तभी उसे वॉकी टॉकी पर एक और अपडेट सुनने को मिल गया अलर्ट अलर्ट ऑल यूनिट अलर्ट अभी अभी हमें न्यूज मिली है की मुख्तार खान की ट्रक हमारे रार से बाहर चली गई है हम उसे अब ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए हमें उस ट्रक की जो लास्ट लोकेशन मिली है वो लखनऊ बॉर्डर के पास एक गांव की है उसके बाद से ट्रक कहीं भी नजर नहीं आ रही है विक्रांत ने जैसे ये न्यूज सुनी तुरंत ही उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम कर दी अब जाकर हर्ष और अनुष्का ने ढंग से सांस लेना शुरू किया विक्रांत ने तुरंत अपना खुद का लोकेशन चेक किया उसे पता चला की अभी इस वक्त वो जिस जगह पर है वो लोकेशन लखनऊ बॉर्डर के पास ही मौजूद है इस सिचुएशन में विक्रांत तुरंत अपने अदृश्य मुख्तार खान, तो खान की ट्रक उससे कितनी दूरी पर है विक्रांत ने कार की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल कर दी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा अभी वो महज दो तीन मिनट ही चला होगा की अचानक से रोहि ने खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाते हुए कहा सर सर वहाँ देखिए उधर वो उस दिशा में रूही देखने के लिए कह रही थी सभी ने बड़े ध्यान से उस डायरेक्शन की तरफ देखना शुरू किया वहां देखने पर पता चला कि सड़क के किनारे व्हाइट कलर की एक मिनी ट्रक खड़ी थी विक्रांत की नजर जैसे उस ट्रक पर पड़ी उसने तेजी से ड्रिफ्ट मारते हुए कार को ऑफ रोड पर कुदा दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा एक बार फिर से विक्रांत ने एक्सीटर पर जोर दे डाला और गाड़ी कच्चे और टूटे फूटे रास्तों पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने लगी एक बार फिर से हर्ष की जान गले में आकर अटक गई इसी तरह से उसने खुद को संभाल रखा था हर्ष ने एक हाथ से वॉकी टॉकी पकड़ बाकी की पुलिस टीम को अपने सिचुएशन का अपडेट दे डाला जैसे जैसे विक्रांत उस गाड़ी के करीब पहुंचा जा रहा था वैसे वैसे उसका विजन भी क्लियर होता जा रहा था वाकई में ये वही वाइट कलर की ट्रक थी जो कि एन से निकली थी